नमो भगवते भगवदीता थरूप्याय दौ गीता का सार श्लोक संख्या 16 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेद स्वामी श्वकूप के द्वारा ओम तो ज्ञानी ज्ञानांजन शलाक चक्षुन्मील श्रीगुरा नम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे राम राम राम आपने तो तो तो बोला तो ने बोलते। ने तो तब कब लेक् रूप से हम क्यूँकी बताया ये जब सेलम में थे तो दिव्या प्रबंध प्रभु दानवीर महाराज को कोड करके बता बताते थे, बता थे तो प्रभुपाध ने ऐसा बताया इसलिए वो बुलवाते थे, थे, थे। सेलम में उसको हमसे सीख गया ऐसे करना है तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बताया तो कुछ नहीं होता बड़े लोग में बोलते थे अनिवार्य हो सकता है कि नहीं है बोलना फिर भी कुछ मैंने मेरी कक्षा में जैसे बताता हूं <सक्षा> कल परसों हमने धीर व्यक्ति की चर्चा की थी अलग अलग प्रकार से सार रूप में धीर व्यक्ति वो है जो विचलित नहीं हो विचलन के उपस्थित होने पर भी और बद्ध जीवों में भी धीरूस को कहा जा सकता है जो अपनी कर्तव्यों से नियत कर्तव्यों से विचलित नहीं हो चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए उससे वो तो विचलित नहीं होता अपना कर्तव्य करते हैं हमने पिछली बार चर्चा की थी आज आगे भगवान कह रहे हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते भाव विद्य सतुदर्शी तत्वर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चीर स्थायित्व तो नहीं है कि सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है यहाँ पर भगवान वही थी अभी आने वाले श्लोकों में काफी तक भगवान अलग अलग प्रकार से ये बात स्थापित करेंगे कि आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर कभी बचता नहीं है आत्मा और शरीर दोनों अलग है और हम शरीर नहीं आत्मा ये वस्तु को अलग अलग अलग अलग दृष्टिकोण से स्थापित करेंगे आने वाले सभी श्लोकों में तो आज का श्लोक वापस उसी प्रकार से बता रहा है। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः असतः असतः मतलब जो असत है शरीर भौतिक तो भाव भाव मतलब अस्तित्व तो जो भौतिक है उसका चिर अस्तित्व नहीं होगा कभी भी वो तो एक समय जन्म लेगा और फिर खत्म होगा भौतिक वस्तु कभी हमेशा नहीं रहती है ना तो पहले से हमेशा होती है ये भौतिक शरीर उसका जन्म होता है और मृत्यु भी होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है कितना भी प्रयास करे वो चिर स्थायी तो चिर रूप से रहने वाला नहीं स्थाई नहीं रहने वाला है वो खत्म होगा ही शरीर चाहे कितना भी प्रयास कर ले कोरोना वायरस से बचने का बहुत प्रयास करें कोरोना तो वायरस नहीं भी लगे तो बाद में कभी ना कभी तो मरने ही वाला है शरीर तो समाप्त होने ही वाला है चाहे कोरोना वायरस से समाप्त हो चाहे बाथरूम में गिर गिर करके नल से सिर टकरा जाने से समाप्त हो हमारे यहाँ पे ना तो बाथरूम है न तो नल है तो किसी और प्रकार से समाप्त हो जाएगा किसी न किसी प्रकार से शरीर समाप्त हो जाएगा कितना भी रोकने का प्रयास करो बात करते बात करते करते हार्ट अटैक आ जाएगा जिसमें एकदम तगड़े से कभी डॉक्टर देखा नहीं और एक हार्ट अटैक खत्म तो देह समाप्त हो जाता है ऐसे कि मृत्यु नेचुरली क्यों नहीं होती नेचुरली भी होती है क्यों नहीं होती नहीं होता हार्ट अटैक बीमारी है ना एक प्रकार सूतना नेचुरल नहीं है जैसा सामान्य रूप से लोग मरते थे पहले अभी भी मरते, अभी मरते, हैं तो तो है। से नहीं मरते। की है की बोलिए अब तो काफी लोग ऐसे मरते पहले के मुकाबले अधिकतर मतलब अधिकतर शब्द उपयोग करने के लिए आपने गिनती की होनी चाहिए जब सत्तर परसेंट से ज्यादा है तब आप बोलिए अधिकतर ज्यादातर ऐसा होता है तो मतलब तो कहने वो अधिकतर शब्द कहने का आतापर्य बहुत सारे लोग पहले के मुकाबले ऐसे मर जाते हैं आज लेकिन कैसे भी चाहे बीमारी से मरे चाहे नेचुरली मरे शरीर तो छूटता ही शरीर तो जाता ही शरीर तो मरता ही उसको कितना भी प्रयास करो बचाए रखने का वो मर ही जाएगा और जो न अभाव हा विद्यते सता है। जो सत आध्यात्मिक वस्तु है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती वो समाप्त नहीं हो सकती उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता है कितना भी प्रयास कर लो किसी भी प्रकार से प्रयास कर लो आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है इसलिए आत्मा को कोई मार नहीं आगे आएगा सब कितना भी प्रयास कर लो आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ये भगवान कह रहे फिर भगवान बता रहे कि ये जो दोनों वस्तु है ये जो तत्वदर्शी लोग हैं जिन्होंने तत्व वास्तविकता का दर्शन किया है वो लोग ये दो वस्तु को स्थापित करते हैं। ये दो वस्तु का निष्कर्ष पे पहुंचे हैं सबसे दर्शी ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो भौतिक शरीर है उसको कितना भी प्रयास कर लो बच नहीं सकता है और आत्मा को कितना भी प्रयास करो मर नहीं सकती। इसलिए अर्जुन आप सोच रहे हो कि आप इन लोगों को मार दोगे आप नहीं मारोगे मरेगा तो शरीर अवस्था में कोई अंतर नहीं नहीं इसलिए इसलिए आगे आगे आएगा आगे आएगा कि इसलिए यदि जो चीज आप बचा नहीं सकते हो और जो चीज आप कर नहीं सकते हो तो उसके लिए अपनी कर्तव्य से क्यों दूर भाग रहे तस्माद अपरिहार्य थे नई नाम तुम्हारा जो चीज हरि है जिसको चेंज नहीं कर सकते हो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होना है, तो फिर आप क्यों अपने कर्तव्य से चलित हो रहे हो वो नहीं तो मानते हैं <सथ> हैं ही मानते जैसा कुछ है ही नहीं वो लोगों के दिमाग में ऐसा ऊपर नीचे, नीचे हो वो लोग ऐसा मानते हैं हैं केमिकल ऊपर नीचे हो जाते क्या पागल जैसा कुछ दिखता है मन में सपने में भी काफी चीजें आपको दिखती है वास्तव तो में होती नहीं है ऐसे ही जागते हुए कुछ ऐसा दिखता उनको दिख गया तो भी वो यही मानेंगे कि मेरे मन में उल्टा सीधा हो गया वो तो कब मानेंगे यदि उनका हाथ कोई भूत काट दे काट, दे, काट दे ना। तो फिर तब तब कुछ उनके लिए मेजरमेंट करने योग्य कुछ है जैसे कटा, क्या? क्योंकि हाथ कटा तो उसको आप नाप सकते हो ना कि ये एक इतना है और ये कितना है दोनों अलग है <laughs> तो कुछ हुआ ऐसा कुछ हुआ तो कैसे हुआ ये केवल मन का उससे तो नहीं हो सकता है तो ये हुआ कैसे वो हाथ सही कटाई दर्द तो होगा ना नई होगी और जो थियोरी निकालता होगा अलग होता होगा ना वो तो हमेशा होता है कभी-कभी दो भी निकालते हैं वही ना मतलब जनता के लिए अलग मैं सुना है। है सुना कि कि एक साइंटिस्ट था उसने ऐसा कुछ कुछ बोला ये ग्रह नहीं।, नहीं है तो इसको कुछ नोबेल प्राइज दिला। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया कुछ तीस साल बाद चले उसने वाला ये ग्रह नहीं उसको भी नोल तो तो दोनों मेरे पिता ही बता रहे थे yeah. कि oh. हमारे गांव को हमारे गांव में ना एक पंचायत yeah. आई थी बोली तो yeah. तो हमारे यहाँ ना बहुत पानी की कमी हो रही तालाब बना दो तो पेपर में तालाब बन गया फिर बोला अरे यहाँ बाढ़ आ जाएगी बहुत बारिश हो रही तालाब में बाढ़ आ गई दूसरे पाँच साल बाद बोला ना उसने बोला तालाब बंद करा दो जब पेपर में तालाब बंद भी हो गया और उन दोनों ने पैसे खा लिये <laughs> यहाँ पे नंदग्राम में भी ऐसा करेंगे <laughs> इसलिए तत्वदर्शी होना चाहिए तत्वदर्शी वास्तविकता को देखते हैं पेपर नहीं देखते हैं। <clears throat> तत्वदर्शी व्यक्ति वास्तविकता देखता है वो उन लोगों ने ये वो ने ये निष्कर्ष पाए है ये लोग वो लोग कि जो शरीर है वो कभी जीवित नहीं रह सकता कितना भी प्रयास कर लो और जो आत्मा है कभी मर नहीं सकती परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व तो नहीं है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है इस तरह शरीर में वृद्ध वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती है किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस सगुणवादी सगुणवादी ने यहाँ पर इस निष्कर्ष की स्थापना की है विष्णु पुराण में दो बारह अड़ती इसमें कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश प्रकाशित है ज्योति ज्योतिषी विष्णु भुवना विष्णु सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है सभी तत्वदर्शियों का तत, की यह स्थापना है यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है वेदांत सूत्र तथा श्रीमद भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मो द्वारा किया जाता है प्राकृतिक कर्म द्वारा किया जाता है जीव का संबंध परा प्रकृति से है जैसा कि सातवें अध्याय में स्पष्ट होगा यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गण अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है तो ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं तो शरीर आप कितना भी बचाने का प्रयास करें हमेशा परिवर्तनशील है छोटे बच्चे का शरीर था अभी जवान व्यक्ति का शरीर हो गया फिर वो बूढ़ा होगा फिर खत्म होगा छह प्रकार के विकार होते जन्म बढ़ना संतान उत्पत्ति करना साई जर्जरित होना जर्जरित होना स्थायी रहना जर्जरित होना और नित्य होना छह प्रकार के विकारों से हर एक शरीर गुजरता है उसको आप रोकना चाहें नहीं मैं तो इसमें से एक विकार नहीं प्राप्त करूँगा नहीं मिलेगा दुखेगा नहीं है नहीं हमेशा बदलता रहता है आधुनिक विज्ञान के अनुसार सात साल में आपका पूरा शरीर बदल जाता है एक एक अणु इस शरीर का एक-एक सेल बदल जाता है एक वो बाल तो दिख रहा है लेकिन उसमें जो मटीरियल है सब जो भी सब अणु है वो सब बदल गया है चेंज हो गया धूल उस में हमारे वो कुछ भी रहता है तो कहने का तात्पर्य है है कि रिसाइकल हो जाता है। सब कुछ जो है एक एक के शरीर का बदल जाता है आपको दांत तो दांत ही दिखता है लेकिन दांत के हरे काणु भी बदल गए हैं मैं नहीं वही थोडा गया जीवन, तो के, के है। जीवन वो ट्यूब में नहीं डालते हैं, वो तो जीवन दोनों जीवित माता से कोशिकाएं लेते हैं जीवित माता और जीवित पिता से लेकर के तो ट्यूब में मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं तो दर, जीवन... जीवन है कि उधर जीवन जीव तो ऑलरेडी आ गया है, आत्मा तो आ गई है ना पिता के वीर में कभी तो जाकर के वो सफल होगा तो वो जो ट्यूब तो में कर देते हैं। बस। हमने पिता माता हमनेश्रो तो नहीं? नहीं। तो बताए थे हिंदू में तो जला देते है एक ही साल हुआ था विवाह हुए तो उसके पति ट्रेन से मर गया कैसे तो, तो, तो पत्नी मैं मैं तो ने बोला नहीं है वो तो कुछ दिन यदि निकालते है कुछ, तो। दिन भी नहीं, कुछ देर में चौबीस घंटे ऑलरेडी आत्मा है उधर जैसे आप कोई आदमी मर गया फिर भी वो तो डॉक्टर बोलते है की मर गया डॉक्टर ने बोला ये मर गया है लेकिन जब परमात्मा उसको छोड़ देते हैं तब वास्तव में मृत्यु निश्चित की जाती है डॉक्टर को क्या पता कब परमात्मा इसलिए वो मरा नहीं है ऑलमोस्ट मर गया अभी मर खत्म ही हो गया अब वापस नहीं आएगा वापस नहीं निश्चय हो गया है लेकिन अभी परमात्मा छूटे नहीं है हाँ कुछ भी नहीं कुछ धीरे धीरे धीरे धीरे छूटता है ना शरीर तो धीरे धीरे धीरे धीरे एक एक अंग बंद होता है तो इसलिए आंख भी कुछ देर में निकाल देते हैं तो चार ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट मैं देखा था ऐसे करते हूँ ऐसा नहीं है की इसलिए मैंने बोला न की कब्रस्तान में जाओ एक साल पुरानी कोई आत्मा को उठाओ शरीर को उठाओ तो उसमें।, <laughs> उसमें से बनाओ, बताते हैं, साइंटिस्ट को कि ये मरा हुआ मुर्दा पड़ा है दफना है उसमें से बनाओ जीवन चलो आप जीवन नहीं बना सकते लेकिन उधर ऑलरेडी कितना सारा जीवन बन गया इतने सारे कीड़े आ गए मरे हुए मुर्दे से तो जीवन तो ऑलरेडी बन रहा है उधर आप तो एक भी नहीं बना पाते उधर इतना सारा बन गया। एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट कैसे कैसे बोलते हैं हम आपको तो, क्या-क्या नहीं।, तो, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं था लो जी, पे रहती। किसकी आत्मा आत्मा तो चल ही जाती है नहीं ऐसे पूछे कि जब कुछ तो शरीर को तो जलाते नहीं है तो वो नहीं है। क्या है शरीर से आसक्ति रहती है हमेशा आपको भी होगी मुझे भी है सबको आसक्ति रहती है दे दे रहती से. तो जब दफना देते हैं तो शरीर जब तक पूरा सड़के खत्म नहीं हो जाता वो लगता है मैं वापस घुसूंगा अंदर वापस घुसूंगा तो ऐसा करके उसको दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता और वो भूत बन जाता है ऐसा हो सकता है ऐसा चांसेस ज्यादा है भूत बनने का प्राप्त करने का चांसेस ज्यादा है यदि दफनाते हैं तो इसलिए वैदिक समाज में उसको जला देते हैं जला देते तो आंखों के सामने हो गया अभी खत्म अभी तो मिली जो, जो हुआ, हुआ, हुआ हुआ अभी तो क्या जला गया अभी तो क्या कर सकते तो आपको जो बहुत जो चीज आ सकती हो उसको खत्म कर दे तो फिर और आप रो सकते और कुछ कर नहीं सकते उसके फिर थोड़ा देर रोएंगे खत्म हो गया और पता भी है है कि जब तक है, तब तक मिला नहीं तो भी प्रयास करते रहेंगे प्रयास करते हैं तो वो प्रयास के कारण कभी का भूत चांसेस ज़्यादा है। ढूंढते रहते हैं। आशा लगाए है बैठे कैसे कोई चीज़ अभी वो हमें बहुत मान लीजिए, ठीक है? तो फिर लो की ऐसी कंडीशन को जल गई खत्म हो गया कोई आगे बोलने लगा ना थोड़ी देर दुख होगा फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा लेकिन जब अस्तित्व में है अस्तित्व में है तब तक तो आपको आसक्ति बनी रहेगी भाई कुछ भी करके मिल सकता है आशा बनी रहेगी ना आ, तो उससे कैसे वो अलग बात है यही तो बात है कब्रस्तान बनाते हैं ऐसे अब दफनाते तो आशा बनी रहती है इससे कैसे छूटेगी आसक्ति से कैसे छूट वो तो अलग ही चीज है वो तो बहुत ही जगह हजार चीज की है हमको मतलब ये प्रश्न है कैसे? वो प्रश्न है आपका लेकिन यहाँ पे वो चर्चा नहीं हो रहा है ना तो नर्चा हो रहा है मतलब ज्यादा चांस ऐसा नहीं है जिसको दफना है सब भूत बन जाएगी बारह दिन तक आत्मा की फॉर्मूला नहीं है वो मुझे पता नहीं बारह दिन की बारह दिन तक है ना एक जगह वही बैठे रहते हैं नहीं बैठे रहते नहीं कोई ना कोई रहते रहते कोई तो ना रहता है। बाजू में में। पेड़ कहीं कहीं भी। बारह दिन तक दीपक जलता रहता है और बैठे रहते हैं सोते हैं, वहीं खाते हैं। कोई ना कोई तो सही मतलब बारह दिन तक जलाते नहीं जलाने के बाद जी बता भी रहती है बने रहते ना ना तो, तो अंदर नहीं जाते दफनाने के बाद थोड़ी परमिशन मिलेगी अंदर थोड़ी ना, मिले के कैसे निकला तो? अंदर थोड़ी ना आत्मा वो थोड़ी निकल गया उसको निकाला मार के बाहर निकाल दिया यदि वो नरक जाने वाला है तो तो यमदूत लेके जाएंगे फिर तो बात ही खत्म होगी तो तभी लेकर होगा तो नहीं मतलब okay. यानी इसको लटकाना भाई में अभी इसकी थोड़ी देर बाद होगी तब तक वो यानी उसमें आ तो है कि नहीं कि एक प्रिंसिपल है। दस बारा प्रिंसिपल साथ में काम करते है तो आत्मा के आगे वाले तो है ना युद्ध तो आत्मा कैसे निकलेगी बताओ पड़ जाएगा मतलब शरीर जो है पहले निकाल दिया महाभारत लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये आसक्ति नहीं तो बनी रहती है ये चांस ज्यादा रहते हैं जीवन को बचाए ना नहीं? अभी कोई बहुत तो तो तो तो तो तो तो किया वो मैं आपको थोड़ा कल आपको मुझे मिलना मैं आपको थोड़ा एड्रेस और फोन नंबर देगा <laughs> चित्र गुप्ता उनसे आप ये प्रश्न कीजिए क्योंकि क्यूँकी पहुँचा देगी आपको क्योंकि मुझे वो अर्ता क्या बोलते हैं योग्यता नहीं प्राप्त है की हरेक कर्म का कॉम्बिनेशन करके मैं बता सकूँ की किसका क्या होगा ठीक है For more details, contact <laughs> तो एक कुछ कुछ करते हैं आटा आटा के हाँ, और वेरे ना खाली खाली से कि, किसी से देते हैं। हाँ, से किसी देते नहीं जब उसे जलाते हैं तो उसके, उसके बाद वो जो राख होती है उसको लेते हैं है, नहीं आटा आटा रहता है। आटा हमारे राख तो बोलते हैं राख को लेकर उसको ढक देते हैं और फिर क्या बता ऐसे ऐसे करते कुछ देर बाद कुछ दिन बाद जो से निशान आते हैं कुछ निशान आते हैं किसी के निशान आते हैं किसी पैर पैर का कुछ आता है आ, तो, तो क्या पता नहीं बहुत छोटे कीड़े के निशान पाओ पता ही नहीं तो नहीं तो फिर क्या निशान इतना छोटा है दिखेगा ही नहीं, तो नहीं दिखेगा बस होगा कीड़े का दिखा नहीं तो आता, आता है तो, तो, तो नहीं आया नहीं आया तो कौन सा कीड़े की जाती है कौन बताएगा उसके लिए फिर और चीजें होती होगी ना किसी को दिखाओ रही सब होता है तो सब वस्तु है लेकिन कहने का तात्पर्य कि पुनर्जन्म होता है <laughs> उसको बचा नहीं सकते आत्मा मरती नहीं है शरीर छूट गया लेकिन आत्मा कहीं और चली गई चाहे वो फिर कुत्ते का निशाना आया चाहे मनुष्य का निशाना निशान कभी तो कुछ बना वो वो का कुत्ता और वो आदमी क्या कनेक्शन है? ये ये क्या करेंगे मारेगा मारेगा नहीं तो तो कभी मारे नहीं ठीक है है अब उसमें पिता तो नहीं आ, वो तो पता जब साफ साफ नही आएगा तो नारद मनी की कहानी सुनी है वो ना? ना? बच्चे को पता नहीं आपका इसलिए ऐसा होता है जान बचाने के लिए आपको तो ऐसे कर्म करने चाहिए कि आपके पिता साहब बने ही नहीं उसी को तो बोलते ऐसा कुछ एक तो याद करा में से एक श्लोक क्या पुत्र पुत्री पुत्री का करते समान नहीं है पुत्र और पुत्री शब्द एक ही हो सकता है बोलते हैं कि पुत्री पुत्री का जो, पुत्री का जो, पुत्री जो बेटा वो यदि शादी है का लेकिन वो कब जब पुत्र नहीं होता है तब मुझे ज़्यादा ज़्यादा कह रहे थे ना शरीर परिवर्तनशील रहता है और समाप्त हो जाता है हर एक मॉलिक्यूल बदल जाता है हर एक अणु जो है शरीर का वो बदल जाता है आधुनिक विज्ञान के अनुसार सात साल में मतलब यदि आप सात साल तक प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाते हो और किसी भी अभक्तों का संग नहीं करते हो तो सात साल में सब प्रसाद नहीं हो जाएगा शरीर सात साल में प्रसाद आ जाएगा ना सब शरीर क्यों क्योंकि प्रसाद से अणु प्रसाद जो हम खाते हैं उसके अणुओं से शरीर के जो अणु है वो बदल जाते हैं ना है नही होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उससे हमारे अणु बनते हैं और जो अभी के अणु है वो समाप्त होकर के निकल जाते हैं उसकी जगह दूसरे तो तो सात साल जो प्रसाद खाता है उसके सब अणु प्रसादमय हो गए इसलिए बोलते अन्नमय होता है पुरुष अन्नमय चेतना की बात नहीं हो रही है उपनिषद में बताया है Uh, क्या है वो श्लोक मंत्र क्या फेमस है भगवदगीता उपाजकोट शुद्धि शुद्धि शुद्धि ध्रुआ विप्रोक्ष आहार शुद्ध शुद्धि शुद्धि ध्रुआ स्मृति स्मृति लंबे विप्रलम्ब मोक्ष तो आहार शुद्ध से सत्ता शुद्ध होती है अस्तित्व शुद्ध होता है तो आहार से आत्मा शुद्ध नहीं होती है शरीर शुद्ध होता है सतु ध्रुआ स्मृति स्मृति बहुत ही को निष्ठा भक्ति भी हैं तो विस्तार में जाना या क्या क्या करनी पड़े मुझे नहीं पता है ए, वो अलग <laughs> तो इस तरह से आहार महत्वपूर्ण तो रहता है शरीर बदल देता है शरीर ऐसा वैसा लोग मतलब पहले, लो पहले बहुत, कुछ भी नहीं खाते हैं। बहुत ध्यान दर -दर पर... कुछ भी नहीं खा लेते नहीं। भी भी। आज भी कुछ लोग बहुत आहार, आहार के ऊपर जैसा आहार वैसा मनुष्य जैसा अन्न वैसा मन जैसा अन्न वैसा मन मलिन होय मन मलिन मने ते हो मलिन मने होय कृष्ण का चिंतन विषय का खाने से मन मलिन होता है मलिन मन से कृष्ण का चिंतन नहीं होता है ऐसे ठीक हाँ है यहाँ पे समाप्त करते हैं दीदे। कल दीदे। कल कंटिन्यू करें उपाध की जाए इसमें तबियत जीता है